संकल्प प्रभुवान्मास्तकता सर्वा न शेषतः मन सैन्द्रिय विनियम्य समतः संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर शनैशन परमे तद्बुद्धया धुतिगृहितया आत्मसंसम न किंचित चिंत धैर्युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपरां हो जाए और मन बुद्धि को परमात्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे व्याख्या सर्वसंसाधक बुद्धि से यह निश्चय कर ले कि संपूर्ण देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व चिन्हमय सत्तामात्र रूप से परिपूर्ण है उस परमात्म तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है तत्पश्चात इस निश्चय का भी त्याग करके साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए अर्थात कुछ भी चिंतन न करे न संसार का न आत्मा का न परमात्मा का कारण कि साधक कुछ भी चिंतन करेगा तो चित्त जड़ साथ में रहेगा चित्त से संबंध विच्छेद नहीं होगा वह किसी का भी चिंतन करेगा तो किसी का ही चिंतन होगा और किसी का भी चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा का चिंतन होगा अर्थात परमात्मा में स्थिति होगी अन्य कोई भी चिंतन यदि अपने आप आ जाए तो साधक उसकी उपेक्षा कर दे अर्थात उसमें न तो यह भाव आए कि यह बना रहे और न ही यह भाव आए कि यह चला जाए उसमें न राग करे न द्वेष करे और न उसे अपने में ही माने मुझे कुछ भी चिंतन नहीं करना है ऐसा आग्रह भी साधक का न रखे साधक का स्वभाव ही स्वतः तो चुप, शांत होने का तथा अपने लिए कुछ न करने का बन जाए पूर्व पक्ष कुछ भी चिंता न करने से जो साक्षी भाव रहेगा वह तो बुद्धि में ही रहेगा उत्तर पक्ष साक्षी भाव तो बुद्धि में रहेगा पर उसका परिणाम स्वयं में होगा जैसे युद्ध तो सेना करती है पर परिणाम में विजय राजा की ही होती है साधक का यह साक्षी भाव भी बिना उद्योग किए स्वतः मिट जाएगा पूर्व पक्ष व्यर्थ चिंतन को मिटाने के लिए परमात्मा का चिंतन करें तो क्या आपत्ति है उत्तर पक्ष एक चिंतन किया जाता है एक स्वतः होता है जैसे भूख लगने पर अन्न का चिंतन स्वतः होता है ऐसे ही साधक को परमात्मा का चिंतन स्वतः होना चाहिए जो परमात्मा की आवश्यकता समझने पर ही होगा परंतु साधक की प्रायः यह दशा होती है कि उसे परमात्मा का चिंतन तो करना पड़ता है पर संसार का चिंतन स्वतः होता है संसार के चिंतन को मिटाने के लिए वह बलपूर्वक परमात्मा का चिंतन करता है इसका परिणाम यह होता है कि बलपूर्वक किए गए चिंतन का प्रभाव भी अंतकरण में अंकित हो जाता है और संसार का चिंतन भी होता रहता है इससे साधक के भीतर यह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैंने इतने वर्षों तक साधन किया अथवा वह निराश हो जाता है कि इतने वर्षों तक साधन करने पर भी लाभ नहीं हुआ अतः साधक निद्रा आलस्य छोड़कर चुप शांत रहने का स्वभाव बना ले कुछ भी चिंतन न करने से साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होगी यो तो तो निश्चरती मनच्चंचल स्थिर ततस्तो नियम में तद आत्मन्य वशम नयेत यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको एक परमात्मा में ही भली भांति लगाए प्रशांत मन संचेनम योगिम सुखमोत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मुकलम सं जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं जिसका रजोगुण शांत हो गया है तथा जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है ऐसे इस ब्रह्मरूप बने हुए योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है यंजन एवं सदात्मान योगी विगत कलमश सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है व्याख्या अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना अर्थात बाहर भीतर से चुप, शांत हो जाना न संसार बाहर का चिंतन हो न परमात्मा भीतर का कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्मा तत्व में होती है मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन है करण निरपेक्ष साधन में दृढ़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है सर्वभूत सर्वभूतानि चात्मनि एक योग सर्वत्र समदर्शन हो सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतकरण वाला सांख्ययोगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है व्याख्या ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मै पश्यते तस्हम न प्रणश्यावी सच में प्रणश्यते जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता व्याख्या ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं जो भक्ति को ही मुख्य मानता है वह जड़ता से संबद्ध विक, संबंध विक्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं भगवान के अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं फिर भगवान कैसे छिपे कहाँ छिपे किसके पीछे छिपे सर्वभूतस्थित यो मां भजत्वे कमास्थित सर्वथा वर्तमानी सहयोगी मई वर्तते मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है व्याख्या भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप समझता है इसलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है उसके भाव में ये पांच बातें रहती है पहला मैं भगवान का ही हूँ दूसरा मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ तीसरा मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ चौथा मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और पांचवा भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूं जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है आत्मोपमे नम पश्यो परमो सुखमी हे अर्जुन जो भक्त अपने शरीर की उपमा उप्म, से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है वह परम योगी माना गया है व्याख्या जैसे सामान्य मनुष्य अपने को शरीर में देखता है और शरीर के सभी अंगों को सुख पहुँचाने का तथा उनका दुख पीड़ा दूर करने का स्वाभाविक प्रयत्न करता है वैसे ही सब में भगवान को देखने वाला भक्त सभी प्राणियों को सुख पहुँचाने की तथा उनका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा करता है ऐसा करने में उसके भीतर किंचन मात्र भी अभिमान नहीं होता अर्जुन उवाच योय योगस्तया प्रोक्त साम्य मधुसूदन हे तस्हम न पश्या चंचल स्थिरा अर्जुन बोले हे मधुसूदन आपने क्षमतापूर्वक जो यह योग कहा है मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ चंचलम भी वन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ तस्हम निग्रह मण्ये वायोरी सुदुष्करण कि हे कृष्ण मन बड़ा ही चंचल प्रमथनशील दृढ़ जिद्दी और बलवान है उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ श्री भगवान असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास नु कौंते वैराग्येन चे भगवान बोले हे महाबाहो यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है परंतु हे कुंती नंदन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है व्याख्या अर्जुन ने दो श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में ही उसका उत्तर दिया इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया असह्यतात्मना योगो दुष्प्राप इत में वश्यात्मता सक्यो वापत उपाय जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है ऐसा मेरा मत है व्याख्या अर्जुन ने ध्यान योग के सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक मान लिया वास्तव में मन की चंचलता उतनी बाधक नहीं है जितना मन का वस्म्य न होना बाधक है पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती प्रत्युत मन को वश में रखती है मन एकाग्र होने से अंतकरण में स्थित राग के कारण सिद्धियां आती हैं जिससे जड़ता के साथ संबंध संबंध बना रहता है दूसरी बात मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं है तीसरी बात एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है यह व्युत्थान जड़ता से संबंध होने के कारण ही होता है तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है इसलिए भगवान के मत में मन की एकाग्रता का महत्व नहीं है प्रत्युत राग रहित होने का महत्व है मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं कहीं भी राग द्वेष न होना और सब में भगवान को देखना जब तक साधक के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सब में भगवान को नहीं देख पाता जब तक साधक सब में भगवान को नहीं देखता तब तक मन सर्वथा वस्म्य नहीं होता कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयो पे तो योगाचलमानस अप्राप्य योग संसिधि कृष्ण ग अर्जुन बोले हे कृष्ण जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण हे महाबाहो संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता एक तन्मे संशयम कृष्ण छेत्र शेषतः संशया न्युप्य हे कृष्ण मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त विद्यते नहीं कल कश्चित नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतित गे श्री भगवान बोले हे पृथानंदन उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है क्योंकि हे प्यारे कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता व्याख्या जैसे कोई बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले तो वह रात होते होते जहाँ तक पहुँच चुका है प्रातः उठने के बाद वह वहीं से यात्रा आरंभ करता है रात को सोने पर वह वापस अपने घर नहीं पहुँच जाता ऐसे ही ध्यान योगी जिस स्थिति तक पहुँच चुका है मरने पर वह उस स्थिति से नीचे नहीं गिरता उसका किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता कारण यह है कि उसका उद्देश्य अपने कल्याण का बन चुका है अब वह दुर्गति में नहीं जा सकता इसलिए परमात्म प्राप्ति के मार्ग में निराश होने का कोई स्थान नहीं है प्राप्य प्राप्त पुण्यकृता उषित्व शास्वती समीना श्रीमता योग भ्रष्टो भी जायते वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगिना बेव भवति धीमताम एत दुर्लभतरम लोके जन्म यदिदृशम अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है इस प्रकार का जो यह जन्म है यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है व्याख्या जिस साधक के भीतर भोगों की वासना नहीं मिटी है ऐसा साधक योग भ्रष्ट होने पर स्वर्गादि उच्च लोकों में जाता है फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेता है परंतु जिस साधक के भीतर भोगों की वासना मिट गई है ऐसा साधक सूक्ष्म वासना के कारण अंत समय में विषय चिंतन होने से स्वर्वादी लोको में न जाकर सीधे योगियों के घर में जन्म लेता है तम बुद्धि ये भूय संसि गुरुनंदन हे कुरुनंदन वहां पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है व्याख्या योगियों के कुल में जन्म लेने वाले साधक की बुद्धि में पूर्व जन्म के बैठे हुए संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं पहले किया हुआ साधन उसे बिना परिश्रम प्राप्त हो जाता है सांसारिक संपत्ति तो मरने पर सर्वथा छूट जाती है पर पारमार्थिक संपत्ति मरने पर भी सांस जाती है कारण कि सांसारिक संपत्ति बाह्य है और पार्थिक संपत्ति आंतरिक स्वयं में बैठी बात नष्ट नहीं होती पर तेनते शिवशोपि सह जिज्ञासुरपियोग शब्द्रह्मते वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवस होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है व्याख्या स्वर्गादि लोकों से लौटकर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला साधक पहले किए हुए साधन के कारण जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है जो योग में प्रवृत्त नहीं हुआ है पर अंतकरण में योग का महत्व होने के कारण जो योग को प्राप्त करना चाहता है ऐसा योग का जिज्ञासु भी वेदोक्त सकाम कर्मों से तथा उनके फल से ऊँचा उठ जाता है फिर जो योग में लगा हुआ है और योग भ्रष्ट हो गया है उसका कल्याण हो जाए इसमें कहना ही क्या है प्रयत्द्यतमस्तु योगी संसुद्ध अनेक जन्म संसिध ती पर गति परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है व्याख्या अनेक जन्म का अर्थ है एक से अधिक जन्म श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला सर्वप्रथम मनुष्य जन्म में साधन करके शुद्ध हुआ फिर स्वर्गा लोकों में जाकर वहाँ के भोगों से अरुचि होने से शुद्ध हुआ और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेकर तत् तत्परतापूर्वक साधन में लगकर शुद्ध हुआ इस प्रकार तीन जन्मों में शुद्ध होना ही उसका अनेक जन्म सिद्ध संसिधि होना है तपस्वियों तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानेभ्योपिमिक कर्मेभ्यधिको योगी तस्माद्योगी तस्मागीवार्जुन सकाम भाव वाली तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है ऐसा मेरा मत है अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा व्याख्या जो लौकिक सिद्धियों को पाने के लिए तपस्या करते हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो सकाम भाव से यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं उन सब से योगी श्रेष्ठ है कारण कि तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों का उद्देश्य संसार है और भाव सकाम है परंतु योगी का उद्देश्य परमात्मा है और भाव निष्काम है योगिनाम योगिना सर्वेशनात्म श्रद्धावान भजते यो मुक्त तब मत संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है व्याख्या तपस्वियों में ज्ञानियों और कर्मियों में तो योगी श्रेष्ठ है पर योगियों से भी भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है योगी तो योग भ्रष्ट हो सकता है पर भक्त कभी योग भ्रष्ट हो सकता ही नहीं क्योंकि वह भगवान के आश्रित रहता है भगवान के ही आश्रित रहने के कारण भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं योगी में तो मुक्त होने पर भी अहम के सूक्ष्म गंध रह सकती है पर भक्त में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती भक्त को उस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है जिसकी भूख महायोगेश्वर भगवान में भी है ओम दस्य दि श्रीमदगवदीता सुनिष्सु ब्रह्म विद्या शास्त्री श्रीकृष्णाजुन संवाद आत्मशीय योगो नाम षय